तो बता चतुर्थ तो है अभी वल्ली का ना अच्छा अब यहाँ पाठांतर क्या है विद्या अभिषितम यह पाठांतर है ना तो यहाँ पर बोबरी समास किया विद्या विद्या अभीसितम यह क्या विद्या के द्वारा अभीष्ट है जो विद्या के द्वारा जो इप्सित है मतलब विद्या जिसे प्राप्त करना चाहती है विद्या जिसे विद्या जी इसका वर्ण करना चाहती है विद्या अभीपितम यह बोबरी समास है यहाँ पर अनेक अन्य पदार्थ से बोबरी समास होता है फिर ध्यान देना एक सूत्र निष्ठा निष्ठा सूत्र है उसका अर्थ है बहुवधी समाज में निष्ठा का का होता है निष्ठा प्रत्यापय देना शब्द ऐसे कृत्य शब्द सुना कृत कार्य कृत कृत्य तो कृत्यम का अर्थ होता है कार्यम कर तुम योग्यम कृत्यम तो सुनो कृतम कृत्यम नहीं हाँ ठीक है कृत्यम कृतम एन क्या कृत्यम कर लिया है द्वारा कृत्य को कर लिया है जिसने किसी प्रकार से लग जाएगा तो बोबरी समास हो जाएगा बोबरी समास होने पर निष्ठा सूत्र के द्वारा निष्ठा प्रत्याश शब्द का पूर्व प्रयोग होता है तो निष्ठा प्रत्यांश शब्द क्या है वहां पर कृत्य क्या है आपका तो कृत पहले आ गया कृत्य बाद में हो गया कृत्यम कृतम एन कृष्ठ पहले आ जाएगा ना तो क्या बन जाएगा कृत क्रित, कृत्य इसी प्रकार से कार्यम कृतम एन क्या बनेगा कार्यम और तो समाज करने पर निष्ठा प्रत्यम शब्द का पूर्व प्रयोग हुआ तो वैसे ही यहाँ पर क्या है की पूर्व प्रयोग किसका प्राप्त था यहाँ पर अभिक्षितम का अभिक्षित ऐसा रूप बनता ना अभिवसित पहले आ जाता पर एक सूत्र है इस गण में पढ़े गए शब्दों का जो पूर्व प्रयोग के योग्य शब्द है उसका विकल्प से पर प्रयोग हो जाता है नहीं शब्द है ना तो वह अहिताग्नादिशु सूत्र के द्वारा क्या होगा उसका निष्ठा प्रत्याग शब्द का पर प्रयोग हो जाएगा नहीं हुआ आहित्याग्ना दिशु यही है सूत्र तो इस इस प्रकार से यह शब्द बन जाएगा ऐसा है गोबरी समाज का है ना तो बहुव यमना विद्यु आचर्यो वक्ता लब्धा कुशलौसलब्ध आश्ता कुशलाशिष्ट श्रोणा अभी यह न बहुवा यम न यद्यु आचर्य वक्ता कुशल लब्धा आश्चर्य ज्ञाता करते जो जो परमार्थ बहुत लोगों के द्वारा सुनने के लिए भी सुलभ नहीं है जो परमात्म तत्व बहुत लोगों के द्वारा सुनने को भी सुलभ नहीं है नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। भगवान की लीला कथा ही दुर्लभ है सुनने को नहीं मिलती भी परमात्मा स्वरूप के बारे में तो और भी कठिन है वक्ता लोग जो रामायण भागवत के हैं परमात्मा स्वरूप के बारे में कुछ बोलते ही नहीं है बोलना भी मुश्किल है कथा कहानी छोड़ करके लीला कथा छोड़ कर कुछ बोलो तो हो गया भावुन उनका? फिर हो गया वक्त पूरा हो जाएगा अच्छा तो मतलब जो परमात्मा बहुत तो लोगों के द्वारा सुनने को भी सुलभ नहीं है यम सुणवंता बहुआ न यम जिसे सुणवंतों की सुनने पर भी बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं यम जिसे सुनने पर भी बहुत लोग क्या लगाना सुमंतों सुनने पर भी बहुत लोग जिसे नहीं समझ पाते हैं हो जाएगा और क्या बताया था आगे अश्य कुशला वक्ता आश्चर्य अश्य करते है स्वरूप का कुशल वक्ता आश्चर्य है मतलब परमात्मा स्वरूप का कुशल वक्ता दुर्लभ है और आगे क्या बताया था कुशला अनुशिष्टा ज्ञाता आश्चर्य कुशला अनुशिष्टा करशलेन अनुशिष्टा कुशलेन आचार्यन अनुशिष्टा ज्ञाता कुशल आचार्य के द्वारा उपदेश को प्राप्त हुआ ज्ञाता भी इसका आश्चर्य दुर्लभ है और लब्धा लब्धा करता अर्थ है की साक्षात्कार करने वाला दुर्लभ है सब दुर्लभ हो गए ना वक्ता दुर्लभ हो गया और कुशल आचार्य से उपदेश प्राप्त किया हुआ गया दुर्लभ है और लब्धा करता है उसका साक्षात्कार करने वाला भी दुर्लभ है अब देखो भाष में आइये यहाँ पर यह का क्या अर्थ है की प्रसिद्धा परमात्मा जो प्रसिद्ध परमात्मा सह मतलब वह यह शब्द का अर्थ है मूल में यह का जो प्रसिद्ध परमात्मा वह बहु भी करते श्रवनाय अपी करते जो प्रसिद्ध परमात्मा है वह बहुत पुरुषों के द्वारा सुनने के लिए भी सुलभ नहीं है सुनने के लिए भी सुलभ तो इसका मतलब श्रवण लाभ हो परमात्मा के परमात्मा के श्रवण का लाभ भी परमात्म स्वरूप के श्रवण का लाभ भी महान सुकृत का फल है कई जन्मों में अर्जित महान पूर्ण का फल है ये बताते हैं कि श्रोत्री नाम ये था ना कि सुनने सुनने पर पर भी भी जिसे जिसे बहुत बहुत लोग लोग नहीं जानते हैं, सुनने पर भी जिसे बहुत लोग नहीं। तो बताते हैं बताते सर्वे शाम नाम सभी श्रोताओं को भी परमात्मा का ज्ञान सुलभ नहीं है नहीं सुलभ नहीं को एक वे ले लेना है ना कि सभी श्रोताओं ए, सुनने वाले सभी को परमात्मा का बोध सुलभ नहीं है सुन करके भी सभी समझ पाते हैं क्या नहीं। अच्छा आश्चर्यो वक्ता कुशलो से लब्धा अश कु दुर्लभा आश्चर्य दुर्लभ मतलब है परमात्म स्वरूप का परमात्म स्वरूप का कुशल वक्ता दुर्लभ है और लब्धाकर्थ क्या है प्राप्ता है और इसका कुशल प्राप्त मतलब इसको कुशल प्राप्ता प्राप्त कर्थ क्या प्राप्त करने वाला और कुशल को यहाँ भी जोड़ लिया इन्होंने अस्त कुशला वक्ता अस्त कुशला वक्ता दुर्लभान्वय करेंगे है ना क्या कुशला प्राप्त दुर्लभान्वय आएगा अस्त कुशला वक्ता दुर्लभा चाहे कुशला प्राप्ता, चा प्राप्ता और इसका निपुण साक्षात्कार करने वाला भी दुर्लभ है जो साक्ष प्राप्ता होगा मतलब साक्षात्कार हो ही होगा वो कुशल ही होगा अच्छा आश्चर्य ज्ञाता कुशला अनुश्रेष्टा कुशलेन अनुश्रेष्टा आचार्य के द्वारा उपदेश को प्राप्त किया हुआ ज्ञाता भी कैसा है आश्चर्य मतलब दुर्लभ है कुशलेन आचार्य अनुसिष्टा कुशल आचार्य के द्वारा उपदेश को प्राप्त हुआ ज्ञाता भी आश्चर्या का सात है है गीता मनुष्य नाम शास्त्र है यत्ता नाम अपनी सिद्धान माउटा उगते है पंचमी नगते इत, इत है या छूटा हुआ निता छूटा हुआ इसमें बारे में, में। इत उ है इति होना चाहिए नहीं है लगाइए मतलब लग ये क्योंकि ऐसा कथन होने से ये भाव है लगाइए मनुष्य नाम सहस्त्र हजारों मनुष्यों में करते है कि ज्ञान मतलब ज्ञान प्राप्ति पर्यंत क्या हो जाएगा हजारों मनुष्यों में कर्षित करते कोई एक ज्ञान प्राप्ति पर्यंत पर्यत करता है ज्ञान प्राप्ति पर्यंत बीच में छोड़ देते हैं पढ़ाई करने वाले भी पूरा कहा पड़ते हैं हाँ सिद्ध सिद्धि के लिए ऐसा है ना मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए पर रामुजाचार्य किया है या कि उसका वो पर्यन तर्थ किया उन्होंने पंचमी ज्ञान प्राप्ति के लिए जो यत्न करता है ना इसका मतलब क्या है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए तो बीच में छोड़ना चाहिए तो तात्पर्या लिया है उन्होंने है ना चतुर्थी होने पर भी तात्पर्य उन्होंने लिया है ऐसा अच्छा अब देख कि सिद्ध तो है पूर्ण ज्ञान प्राप्त है यद्धा नाम अपनी ज्ञान प्राप्ति सिद्धानी ज्ञान प्राप्ति पर्यंत यत्न करने वालों में भी ज्ञान प्राप्ति पर्यंत यत्न करने वालों में भी कश्चिन माम तत्वता वेती कोई मुझे तत्वता समझ पाता है कोई मुझे तत्वता जान पाता है तो यत्न ही नहीं करेंगे ज्ञान प्राप्ति के लिए जो यत्न करते हैं उसमें से कोई मुझे तत्वता समझ पाता है नहीं समझ नहीं पाते हैं है, है कि उगते है क्योंकि ऐसा कथन है भगवदगीता का भी ऐसा कथन है ऐसा तो ये समझ लेना हाँ भगवदगीता का भी तो ये उसका उग्र गणभूत मान सकते हैं सुखी का ये गीता वचन हाँ जी आइए इसमें न नरेना वर्ण प्रोक्त एष सुविजे बहुधिम अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अब देखिए ह्यतरकमणु न नरेना अवरेणा न अवरे प्रोक्त नरेना अवरे प्रोक्ताय बहुध चिंत्यम अनन्य प्रोक्ते गति नास्ति अड़ीयान ही अतर्क्यम अणु प्रमाण अन्वगाये बहुध चिंतम एस अवरेण नरेण प्रोक्त सुवय न लगेगा बौधा चिंत्यमान ऐसा अवरेण नरेण प्रोक्त सुविज न अनन्य प्रोक्त अत्र गति न अस्त अन्य प्रोक्त अत्र गति न अस्ती अनु अतर्क्यम ही अणु प्रमाणात अनुयान अतर्क्यम अर्थ लगाइए बौधा चिंतम ऐसा बहुत प्रकार से विचार किया जाने वाला जिसके विषय में चिंतन किया जाए उसे क्या कहेंगे चिंतमान बहुत प्रकार से चिंतनी या बहुत प्रकार से विचारणी मतलब वादियों के द्वारा बहुत प्रकार से विचारणी वादियों के द्वारा बहुत प्रकार से विचारणी ऐसा करते हैं हैत्व वादियों के द्वारा बहुत प्रकार से विचारणी परमात्म तत्व अवरण नरय प्रोक्ता सुविज्ञाना अवरय करत है की यहाँ पर छोटा मतलब सामान्य अवरण नरय प्रोक्ता की सामान्य मनुष्य कहे जाने पर सुविज्ञे ना सरलता से जानने योग्य नहीं, नहीं है सरलता से गये नहीं है बहुत प्रकार से विचारवादियों के द्वारा बहुत प्रकार से चिंतनी या परमात्म तत्व अवरण नरण प्रोक्ता सामान्य मनुष्य के द्वारा उपदेश किए जाने पर सुविज्ञाना सरलता से जानने योग्य नहीं है सामान्य मनुष्य कहेगा तो सरलता से नहीं जान सकते हाँ अवरकर होता है तुच्छ छोटा छोटा न सामान्य मनुष्य के द्वारा कहे जाने पर सरलता से जानने योग्य नहीं है क्यों तो सामान्य मनुष्य ठीक ठीक प्रतिपादन कर पाएगा क्या अच्छा और देखो यहाँ पर अनन्न्य प्रोक्ते अत्र गति न अस्ति अन्य प्रोक्ते अन्य प्रोक्ते न अन्य प्रोक्ते अनन्या प्रोक्ते अन्य प्रोक्ते प्रोक्त अन्य के द्वारा कहे जाने पर अन्य मतलब अपने से अन्य अपने से अन्य कौन गुरु अपने से अन्य गुरु गुरु हाँ तो अन्य प्रोक्त अर्थ है अन्य के द्वारा कहे जाने पर अन्य कौन होगा गुरु ब्रह्म साक्षात्कार गुरु के द्वारा कहे जाने पर और फिर अनन्या प्रोक्त है तो क्या अर्थ होगा ब्रह्म साक्षात्कारी गुरु के द्वारा न कहे जाने पर ब्रह्म साक्षात्कारी गुरु के द्वारा या ब्रह्म साक्षात्कारी गुरु के उपदेश न करने पर अत्र अर्थ है की परमात्मा के विषय में गति ही न अस्ति गति करते ज्ञान न अस्ति ज्ञान नहीं होता है ब्रह्म साक्षात्कार गुरु के द्वारा उपदेश न किये जाने पर यह किस शब्द का अर्थ है हाँ ब्रह्म साक्षात्कार गुरु के द्वारा उपदेश न किये जाने पर अत्र परमात्मा के विषय में गति ना अस्थि ज्ञान नहीं होता है ज्ञान गुरु के उपदेश न करने पर ज्ञान होता है क्यों ज्ञान नहीं होता है तो बताते हैं ही करते क्योंकि अनुप्रमाणात् अणुयान ही करते क्योंकि यह परमात्मा अणुप्रमाणात्कार है कि अणुप्रमाण अणुपरिमाण वाले पदार्थ से अणु परिमाण वाला क्या है सूक्ष्मत्मा तो अणु अनुप्रमाणात्कार अर्थ है कि अणुप्रमाण करते यहाँ परिमाण है अणुपरिमाण वाली सूक्ष्म आत्मा से भी अनुयान करते सूक्ष्म है परमात्मा, परिमाण वाले सूक्ष्म सूक्ष्म आत्मा, आत्मा से भी, जो वस्तु है, तो उसको अपने से नहीं समझा जा सकता है सामान्य मनुष्य के उपदेश से नहीं समझा जा सकता है और अत्यंत तो सूक्ष्म है तो है इसलिए अतर्कम वो तर्क का विषय हाँ तर्क उस विषय के वस्तु में होता है की जैसी मतलब उस वस्तु के विषय में तर्क संभव होता है जिसको कभी देखा है अथवा जिसके सजाती वस्तु को देखा है किस वस्तु के सजाती किसी वस्तु को देखा गया है उसके विषय में क्या होता है तर्क और जो जो सकल ए भी लक्षण है जो प्रमाणांतर के से होने वाले ज्ञान का विषय ही नहीं है उसके बारे में तर्क कर सकते हैं तर्क नहीं कर सकते शब्दार्थ लगेगा शब्दार्थ लग गया थोड़ा व्याख्या में जाओ परमात्मा के विषय में वादियों के विभिन्न चिंतन उपलब्ध होते हैं कोई कहता है परमात्मा है कोई कहता है नहीं है किसी के मत में परमात्मा कोई कहता है कोई कहता नहीं है दोनों मत प्रचलित है ना किसी के मत में जीव से अभिन्न और किसी के मत में जीव से भिन्न शंकर मत को छोड़कर अन्य सभी आस्तिक क्या मानते है जीव से भिन्न और कोई उसे जगतकर्ता मानता है कोई जगतकर्ता नहीं मानता जगतकर्ता मानस नहीं मानते आजकल के जो प्रचलित मानसा है ना ये कुमारी लिखी इसके अनुसार जगत करता नहीं इस बार किसी के मत में निर्विशेष है किसी के मत में सविशेष है इत्यादि रीति से वादी विभिन्न प्रकार से उनका चिंतन करते विभिन्न प्रकार से विचार करते हैं अब देखना तो वो ऐसे विभिन्न विचार क्यों उपलब्ध होते हैं एक रूप विचार क्यों नहीं है क्योंकि वो अति और दुरू तत्व है तो जो केवल पांडित माध प्रयोजन के लिए वेदांत अध्ययन करते हैं तो ऐसे लोगों के द्वारा ऐसे जो परमात्म साक्षात्कार से रहित देहात्म बुद्धि वाले हैं उनके द्वारा उपदेश किए जाने पर सरलता से प्राप्त नहीं होता अच्छा अथवा देख रहे हैं ना उसी में अनं इसमें परमात्म दर्शी कुशल आचार्य के द्वारा उपदेश करने पर भी विषय वासनाओं से बसी भूत मन वाले सामान्य मनुष्य के द्वारा सुविज्ञ नहीं है अच्छा मनुष्य के द्वारा आगे देखना जो मोटे में दिया है ना अथवा अनंत प्रोक्त एक अर्थ हमने पहले बताया था और यहाँ अनंत्र प्रोक्त कर करते हैं अनन्न से लेना है यहाँ पर अनन्न भक्त अनंत से क्या लेना है वो ज्ञान शास्त्र की भी यह ज्ञान रखना है ना हाँ शास्त्र की भी है आ ना श्रोत भी है तो अनन्न्य प्रोक्त अर्थ है की परमात्मा के अनन्द भक्त के द्वारा उपदेश करने पर अत्र अर्थ है परमात्मा के विषय में गति का ज्ञान होता है अनन्न भक्त के द्वारा उपदेश करने पर परमात्मा के विषय में जो ज्ञान होता है ये किस अर्थ हुआ अनंत प्रोक्त अर्थ गति न अस्थि अर्थ कर करते हैं वह सामान्य मनुष्य के उपदेश करने पर न अस्थि नहीं होता है सामान्य मनुष्य उपदेश करने पर लग जाएगी पंक्ति सामान्य मनुष्य के उपदेश करने पर नहीं होता है अथवा अनन्न्य प्रोक्त अनन्न्य प्रोक्त अर्थ है अनन्न्य भक्त के द्वारा उपदेश करने पर अनंत भक्ति के द्वारा या ब्रह्मदर्शी गुरु।, गुरु, गुरु के द्वारा उपदेश करने पर अत्र करते संसार में गति कर भटकना संसार में भटकना नहीं हो होता है ब्रह्मदर्शी गुरु के द्वारा उपदेश करने पर संसार में भटकना नहीं होता है गुरु के उपदेश के बिना स्वयं क्यों नहीं जान सकते परमात्मा को और सामान्य के मनुष्य के उपदेश से क्यूँ नहीं जान सकते क्यूँकी वो अत्यंत सूक्ष्म है अनुप्रमाण वाली जो सूक्ष्म आत्मा है उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है अब ये शंका है देखो जीवात्मा का अणु परिमाण है और परमात्मा का विभु है तो फिर शंका कहता है तो जीवात्मा को ही अनियन कहना चाहिए अनुयान ही अनुयान का क्या छोटा अत्यंत तो, तो, तो जब परमात्मा का विभू परिमाण है जीवात्मा का अणु परिमाण है तो जीवात्मा को ही अनुयान कहना चाहिए मतलब अधिक सूक्ष्म कहना चाहिए या शंका हुई तो समाधान ध्यान देना की यह शंका ठीक नहीं है देखिए बात यह है ना कि परमात्मा का विभू परिमाण होने पर भी वह सब में प्रविष्ट होकर के रहता है सब में प्रविष्ट प्रुण। हाँ सब में व्याप्त सब में प्रविष्ट होकर व्याप्त रहता है अंतर वह तथा सर्व व्याप्त नारायण स्थित नारायण भगवान अंदर और बाहर सभी ओर अंदर और बाहर सभी में व्याप्त होकर के स्थित होते हैं है ना भगवान नारायण अंदर और बाहर उस सभी में व्याप्त होकर स्थित होते हैं और तेतरी आरण कहता है कि अंता प्रविष्टा शास्त्र जना नाम सर्वात्मा सर्वात्मा भगवान कैसे है जना नाम अंता प्रविष्टा लोगों के अंदर प्रवेश करके शासन करने वाले हैं तो सब में प्रवेश करके व्याप्त रहने वाले कौन है परमात्मा तो सब के अंदर प्रवेश करके कौन व्याप्त हो सकता है जो सबसे ज्यादा सूक्ष्म हो सबसे ज्यादा इसे देखना मिट्टी में जल प्रवेश करके व्याप्त हो जाता है क्यों मिट्टी से ज्यादा सूक्ष्म कौन है तो जो सब में प्रवेश करके कौन व्याप्त हो सकता है जो सबसे ज्यादा सूक्ष्म अच्छा। हो इसलिए इसको अणु कहा गया ध्यान देना परमात्मा विभु होने पर भी स्थूल नहीं है वो कैसा है सूक्ष्म अच्छा। और सूक्ष्म होने के कारण ही सब के अंदर प्रवेश करके व्याप्त हो जाता है तो जीवात्मा से भी अधिक सूक्ष्म कौन हो गया परमात्मा अच्छा तो परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण कैसा है तर्क का विषय नहीं है जो इंद्रिय ग्राह्य वस्तु है या किसी के सजातीय स्थूल वस्तु है उसके विषय में तर्क होता है अत इंद्रिय वस्तु के विषय में और सकल इतर विलक्षण सूक्ष्म तत्व के विषय में तर्क संभव नहीं है उसे गुरु के उपदेश से ही जाना जा सकता है हाँ ये तीसरा जो है न नहीं एक मिनट मुक्तात्म तो स्वरूप की जिज्ञासा से था ना तो वहाँ पर ये बोला था कि कुछ अर्थदा सिद्ध भी माना था ना तो वहाँ पर क्या क्या था उसके प्रश्न के अंतर्गत आत्म तो आत्मस्वरूप का ज्ञान परमात्म तो स्वरूप का ज्ञान प्राप्ति का साधन तीनों आ गए ना इसलिए परमात्मर मुक्तात्म स्वरूप को समझने के लिए वो भी समझना पड़ेगा मुक्ता स्वरूप जिसका अनुभव करता होगी तो यह हो गया तीनों आ गया अब देखिए न नरेणा नरेव प्रोक्त एष सुवियो बहुधिम अनने प्रोक्ते गतिर नणीयान तक्यमु प्रमा नरेना प्रोक्त एष सुवेय बहुधा चिंतम अनन्य प्रोक्त गति न अस्ति अस्था चिंत्यन अतर्क्यम बौधा चिंत्य मना वादियों के द्वारा बहुत प्रकार से चिंतन का विषय ऐसा या परमात्मा अवरण नरण प्रोक्ता सामान्य मनुष्य के द्वारा उपदेश किए जाने पर ना की सरलता से जानने योग्य नहीं है अन्य प्रोक्त अन्य मतलब कौन हुआ ब्रह्म साक्षात् गुरु साक्षात् गुरु के, के द्वारा उपदेश करने पर ब्रह्म दर्शी गुरु के द्वारा उपदेश न करने पर अत्र अर्थ परमात्मा के विषय में गति न अस्थित ज्ञान नहीं होता है क्यों अनु प्रमाणा प्रणियान अणुपरिमाण वाली सूक्ष्म आत्मा से भी ज्यादा सूक्ष्म परमात्मा है इसलिए तर्क का विषय ही करते क्योंकि ही अनुप्रमाणा अतर्क्यम लगाइए भाष में यहाँ पर देखेंगे अवरण है ना ना नरेण अवरण प्रोक्ता ऐसा सुविधे अवरय करेन तुषर्थ होता है ना तो मैंने सामान्य था अवरण करतेष्ठेन अश्रेष्ठ करते प्राकृत और प्राकृत कौन है पांडित मात्र प्रयोजन वेदांत श्रवणेन पांडित मात्र प्रयोजन के लिए वेदांत श्रवण करने वाले क्या हम खूब ज्ञान अर्जित करेंगे फिर साल से चर्चा करके दूसरे को नीचे दिखाएंगे ऐसा तो पांडित मात्र प्रयोजन के लिए वेदांत श्रवण करने वाले एक तो ये हो गया दूसरा क्या लोगों को लक्ष्य रहता है पढ़ने का कि हम दूसरे को उपदेश करेंगे कथा करेंगे धन अर्जन करेंगे वो करेंगे तो वो भी सब इसी में आ गया मतलब जिनको कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमको परमात्मा के स्वरूप को ठीक ठीक जानना है वेदांत सुन करके साधना करनी है उनका साक्षात्कार करना है और जो वैसे नहीं है वो आया हाँ हमें ज्यादा पंडित वर्जन नहीं करना है लेकिन हमको थोड़ा लोगों को सिखाने के लिए चाहिए प्रभावित करने के लिए तो वो भी इसी कोटी में आ गया वो तो उससे भी कि इसका पंडित मात्र योजन के लिए वेदांत श्रवण करने वाले ये कौन जो साक्षात्कार के लिए साधना नहीं करते हैं वो कैसे हैं देहात्माभिमानी कैसे हैं हाँ देहात्म बुद्धि वाले ये ध्यान रखना वेदांत पढ़ करके सुन कर के भी सुना करके भी देहात्म बुद्धि वाले हैं कि पांडित मात प्रयोजन के लिए वेदांत श्रवण करने वाले देहात्म बुद्धि वाले देहात्म बुद्धि वाले के द्वारा देहात्म बुद्धि वाले मनुष्य के द्वारा लग जाएगा केवल पांडित प्रयोजन के लिए वेदांत श्रवण करने वाले देहात्म बुद्धि वाले मनुष्य के द्वारा ऐसा आत्मा या परमात्मा सुविज्ञ न भगवती सुविज्ञ नहीं है मतलब सरलता से जानने योग्य नहीं आत्मा कर देख क्या यहाँ परमात्मा कुता पर्मा। हेतु किस कारण से तो कहते हैं बहुधा चिंतमाना क्योंकि वादियों के द्वारा बहुत प्रकार से इसका विचार किया जाता है तो इतना सरल नहीं है है ना आ, किस कारण से मतलब वादियों के द्वारा बहुत प्रकार से विचार किया जाता है इसलिए चलो अनन्न्य प्रोक्त गति ये नास्ती अन्यन अन्यन कर देखना उच्च मानत आत्मन ब्रह्म क्षात कारिणा प्रोक्खेंगे पर देखेंगे आत्मना।, आत्मना का मतलब कहे कहे जाने वाले परमात्मा कहे जाने वाले परमात्मा के मतलब प्रतिपाद्य समझते हैं जिसका प्रतिपादन किया जाए उसे क्या कहते हैं प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य परमात्मा के अनन्य प्रतिपाद्य परमात्मा के अनन्न्य तो अन्य ने अर्थ किया परमात्मा का एकांती भक्त है परमात्मा का एकांती उस उसका से क्या किया ब्रह्म ब्रह्मात्मा साक्षात्कार का। ब्रह्मात्मा साक्षात्कार मतलब ये ब्रह्मात्म साक्षणा करते हैं कि ब्रह्मरूप परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला मतलब परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला है न ब्रह्मात्मा मतलब ब्रह्मरूप परमात्मा ब्रह्मरूप आत्मा मतलब परमात्मा की प्रतिपाद्य आत्मा का अनन्न अर्थात उनका एकांति अर्थात परमात्मा साक्षात् के द्वारा कहे जाने पर ये किस अर्थ हुआ अन्य प्रोक्तेन का है कि परमात्म साक्षात् के द्वारा उपदेश किए गदेश् जाने पर, परमात्मा साक्षात् गुरु के द्वारा उपदेश किए जाने पर अत्र परमात्मा के विषय में जैसा ज्ञान होता है और करते ज्ञान परमात्मा के विषय में जैसा ज्ञान होता है सा अन्यन अत्र गति अनन्न्य प्रोक्त अत्र गति इतना अर्थ हुआ ना अनंत प्रोक्त अत्र हाँ परमात्मा के विषय में जैसा ज्ञान होता है तो फिर न अस्थि है न सा आत, परमात्मा का ज्ञान अवरण प्रोक्त न अस्थि के सामान्य मनुष्य के द्वारा उपवेश किए जाने पर नहीं होता है लग गया आत्मा अवगति का क्या अर्थ है अवगति का ज्ञान है नो परमात्मा का ज्ञान अवरण प्रोक्त न अस्त सामान्य मनुष्य के द्वारा उपदेश किए जाने पर नहीं होता है किस ढंग से अर्थ किया इन्होंने अनन्या प्रोक्ते मतलब अनन्न्यन प्रोक्ते हो गया ना तृतिया समाज किया ना अन्य अनन्न प्रोक्त है ना तो अन्य प्रोक्ते अत्र गति न ऐसा किया अन्य प्रोक्ते अत्र गति मतलब प्रतिपाद्य परमात्मा के अनन्य अर्थात एकांति फिर अर्थात परमात्मा साक्षात्कार के द्वारा उपदेश किए जाने पर अनंत प्रोक्त कर कि परमात्मा साक्षात्कार गुरु के द्वारा उपदेश किए जाने पर अत्र की परमात्मा के विषय में गति जो ज्ञान होता है न अस्थि न अस्ति तो फिर साकर ध्यान करना वो परमात्मा का ज्ञान न अस्थि करते है सामान्य मनुष्य के द्वारा उपदेश किए जाने पर नहीं होता है लग रहा है वास्तव आगे देखेंगे यज्ञ करते अथवा अत्र करते संसारे और गति का क्या अर्थ चंक्रमणम करते भ्रमण अथवा इस संसार में भ्रमण नहीं होता है फिर ऐसा लगाना जब ऐसा लगाना है ना क्या की ब्रह्मदर्शी गुरु के द्वारा उपदेश किए जाने पर या किस शब्द का करोक्टे और अत्र गति नास्ती गति का अर्थ है कि संचरण के ब्रह्मदर्शी गुरु के द्वारा उपदेश किए जाने पर संसार में भ्रमण नहीं होता है मतलब संसार में आवागमन नहीं होता है या मतलब मुक्त हो जाता है लगना है पाठ आपका ऐसा उन्होंने किया गति अर्थ क्या कर दिया अभी संक्रमण हम चंक्रमण का भ्रमण या आना जाना भटकना अथवा अनन्न्य प्रोक्ते तो यहाँ पर देखो पहले अन्य प्रोक्ते अनन्य प्रोक्ते का क्या अर्थ था ए, पहले अन कई तरह का बताया था ना मैंने तत्व में क्या बताया था ब्रह्मदर्शी गुरु, गुरु? गुरु के द्वारा उपदेश न करने पर हुआ गुरु और अनन्न प्रोक्त ब्रम्दर्शी गुरु के द्वारा उपदेश न करने पर परमात्मा के विषय में ज्ञान नहीं होता है और यहाँ पर भी रंगारामन में क्या आया था कि अनन्न्य अर्थ क्या किया था तद एकांति या ब्रह्म साक्षात्कारी यही है ना कि पर कि परमात्मा साक्षात्कारी के द्वारा उपदेश किए जाने पर परमात्मा पर विषयक जो ज्ञान होता है वह सामान्य मनुष्य के द्वारा उपदेश करने पर नहीं होता है अथवा ब्रह्मदर्शी के द्वारा उपदेश किए जाने पर संसार में, में आना नहीं होता है ये दो अर्थ हो गए ना फिर यदा से अनन्य प्रोक्ते, अन्य प्रोक्ते का प्रोक्त अन्य के द्वारा उपदेश किए जाने करने पर दूसरे के बाल जाए सीखने तो वही अन्य प्रोक्त स्वयं अवगत की स्वयं जानने पर स्वयं समझने पर गति करते आत्माओगति की परमात्मा का बोध नहीं होता है लग गया अन्य प्रोक्त मतलब अन्य के द्वारा उपदेश न करने पर स्वयं जानने पर मतलब स्वयं जानने पर आत्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है अभी अन्य पाठ माना गया ना अब यदि प्रोक्ते माने, क्या पाठ माने तो कहते हैं अन्य प्रोक्त होगा उपदेश करने पर अन्य प्रोक्त का अर्थ हुआ सामान्य सामान्य मनुष्य के द्वारा उपदेश करने पर गति नत्मी अवगति नज्ञान नहीं होता है नो संख्या एन केन्चित उपदिष्टे अपनी शंका है की कि जिस किसी के द्वारा उपदिष्ट होने पर भी या जिस किसी के द्वारा उपदेश पाने पर भी जिस किसी के द्वारा उपदेश पाने पर तर्क बुद्धि वाले का ज्ञान स्वयं हो जाएगा तर्क बुद्धि वाले को ज्ञान बुद्धि से निर्णय कर लेगा एन किंचित उपदिष्टे अपनी की जिस किसी के द्वारा उपदेश पाने पर भी उहा पोशालिना कर तर्क वितर्क वाला होने पर तर्क वितर्क वाला होने पर तर्क वितर्क वाला होने पर ज्ञान हो ही जाएगा इत्यता ऐसी शंका होने पर कहते हैं अनुयान ही तर्क एम अनुप्रमाणात्ते क्योंकि तो ही करते यथा अनुप्रमाणात्यान की अणु परिमाण वाली सूक्ष्म आत्मा से भी ज्यादा सूक्ष्म है यथा करते क्योंकि अणुअपी अनियान सूक्ष्म आत्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है यहाँ आत्मा का या हुआ क्या समे आत्मा क्या है क्योंकि अणुअपी अणु परिमाण वाली आत्मा से भी अधिक सूक्ष्म परमात्मा है अतः इस कारण परमात्म स्वरूप अतर्कम करते तर्क अगोचरम तर्क का अभिषेय है इस कारण परमात्म स्वरूप तर्क का अभिषय है नुण। नुण। नुण। भी ठीक है ये नवम मंत्र है ना इसमें बताया जाएगा कि वो क्या था अतर्क्यम है अतर्क्यम को यहाँ समझाएंगे कि तर्क से ब्रह्म ज्ञान असम्भव है तर्क से नहीं परमात्मा को समझ सकते हैं बहुत लोग थोड़ा पढ़ लिया थोड़ा सुन लिया फिर अपना तर्क लगाते रहते हैं उससे कुछ होता नहीं है नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता याम सुज्ञा प्रेष यां ठतधृतिरपतासीदृ नो प्रश्टा न एशा तर्केण मति आपने प्रोक्ता अन्न एवा सुज्ञाया प्रेष्ठा यापा सत्ति बत असी बत असीदृ नूयाचके पृठावादृंग न भूयात नचके पृष्ठ लगाइए अन्मे देखेंगे सबसे पहले अनमे करेंगे है प्रेष्ठ दूसरी लाइन में आइए, त्व याम आपाह प्रेष्ट पहली पंक्ति के अंतिम में है और फिर दूसरी लाइन की शुरुआत में क्या है देखना स्वम याम आइये अब ऐसा मत तर्क आपने या न मिल जाएगा ऐसा मती तर्ण आपने या नैन प्रोक्ता एवं मिलेगा अन्यन प्रोक्ता एवं सुग्यानाये नीचे आइये निका नृष्ठ का अर्थ हे प्रीतम पृष्ठ का क्या अर्थ है अत्यंत प्रियो कहते हैं प्रेष्टे ये जो है खुश हो गए यमराज निकेता पर कि प्रे हे प्रीतम तुम तुम याम तुम याम करते तुमने जिस परमात्मा से मतिको जिस परमात्मा से मतिको या जिस परमात्मा से ज्ञान <खँँग> को आपाह प्राप्त करने का निश्चय किया है तुमने जिस परमात्म से ज्ञान को प्राप्त करने का निश्चय किया है जिस परमा बुद्धि हाँ बुद्धि कि तुमने जिस परमात्मा से मती को पाने का निश्चय किया है ऐसा मत ही तर्कीर्ण आपने आना ऐसा मती कर मती <प्हे> या परमात्मा से ज्ञान या परमात्मा का ज्ञान तर्कर्ण आपने आना कि तर्क के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है तर्क के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है बहुत मेहनत करनी पड़ती है समझना पड़ेगा गुरु मुख से ये नहीं है की अपनी बुद्धि से हम कर लेंगे ऐसा मती या परमात्म से ज्ञान तर्क अपने याना तर्क के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है अन्य प्रोक्ता एवं से अन्य मतलब अपने से अन्य कौन गुरुदेव अन्य कौन हुआ अपने से अन्य गुरु कि सदगुरु के द्वारा प्रोक्ता उपदिष्ट मति प्रोक्ता स्त्रीलिंग है ना मति का विशेषण है कि सदगुरु के द्वारा उपदिष्ट मत एव कर्थ ही सदगुरु के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान ही सुज्ञान हो जाएगा मोक्ष के साधन ज्ञान के लिए होता है ज्ञान का मतलब मोक्ष के साधन ज्ञान सदगुरु के द्वारा उपदिष्ट मति ही सदगुरु के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान ही होगा हो जाएगा परोक्षात्मक पता इस बारे मतलब सदगुरु के द्वारा या गुरु के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान ही मोक्ष के साधन ज्ञान के लिए होता है मोक्ष साधन ज्ञान कैसा होगा और गुरु के द्वारा उपदेश होगा वो तो सुबह तो यथार्थ ज्ञान गुरु उपदेश करेंगे वही जाएगा ठीक है उसी का मन निर्देश अपे प्रसन्नता है की सत्य धृत ही असी सत्य धृत धृतिक सत्यकर्थ अविचलित की तुम अविचलित धैर्य वाले हो तुम अविचलित हो इतना प्रलोभन देने पर भी विचलित हुआ वो उसका धैर्य विचलित नहीं हुआ Hey, ता मुझे प्रसन्नता है कि तुम सत्य अविचलित रहिल वाले हो और क्या कहते हैं करते तुम्हारे समान प्रश्न करने वाला ना करते हमारा चेला हो जाए तो है तुम्हारे जैसा प्रश्न करने वाला मेरा चेला हो मतलब चाहते है की तुम्हारा जैसा प्रश्न करना है ना केता की ऐसा ही प्रश्न करने वाला मेरा शिस्त हो मतलब ऐसे शिस्त की आकांक्षा भी रखते है उसका तो है ही उसका तो है और भी कोई मिले तो उसको भी कर लेंगे ऐसा हो मतलब क्या है कि जब योग्य योग्य अधिकारी को तो चाहता है ज्ञानवान व्यक्ति ज्ञानवान व्यक्ति योग्य अधिकारी को चाहता है कि हमारे पास जो वस्तु है हम किसी को सिखा दें, किसी को दे दें उसके अंदर उदारता रहती है दया रहती है तो दया की बसी भूत होकर वो कह रहे हैं तो जो, तो है। जो, जो किसी से संपर्क नहीं रखते हैं तटस्ट है। रहते हैं आपके काम है लेकिन वो दया के बसी होकर ऐसा कह रहे हैं बहुत दया इनके अंदर है तो दया तो वो तोड़ के कहते हैं कि तुम्हारे जैसा प्रश्न करने वाला शिष्य हो ये नहीं कि जो कुछ कथा सुन में बैठते हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं ऐसा नहीं प्रश्न करने वाला होना चाहिए जिज्ञासु जब प्रश्न करता है तो इसका मतलब है हमारी बातों को ठीक ठीक समझता है तभी तो आगे प्रश्न हो सकता है तो समझेगी नहीं प्रश्न क्या करेगा ये नहीं गुरु जी के सामने कुछ बोलना नहीं चाहिए चुप रहो तो ऐसा नहीं कहता तो गीता बनती ही भी अर्जुन प्रश्न नहीं करता है ना तो प्रश्न करना चाहिए ऐसा प्रश्न करना चाहिए और गुरुजी भी उसका समाधान देते हैं इसलिए प्रश्न करने वाले इसलिए कहते हैं कि आप जैसा प्रश्न करने वाला न मतलब हमारा भूयात मतलब शिष्य भूयात हमारा शिस्त हो ऐसा चाहते हैं प्रश्न करने वाले ना चुपचाप वाला नहीं चाहिए खाए पिए सोए ऐसा नहीं चाहिए हाँ हाँ ऐसा नहीं चाहिए गुरु को भी परेशान कर दे इतना प्रसन्न करें तो भी वैसा चाहिए उनको ऐसा मतलब है उनको चलिए जी अभी देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि नचकेता ने जिस ब्रह्म ज्ञान को आचार्य से प्राप्त करने का निश्चय किया है उसे अपने तर्क से प्राप्त कर सकते हैं इसका क्या मतलब है यदि कोई तर्क कुशल है तो भी गुरु के उपदेश से ही जानना चाहिए कि अपनी बुद्धि कौशल से हाँ हाँ बुद्धि कौशल से जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए क्यूँकी यहाँ पर क्या था अन्यन प्रोक्ता यह सुख ज्ञान है गुरु के द्वारा उपदिष्ट मत मोक्ष के साधन ज्ञान के लिए होती है इसलिए अपने बुद्धि कौशल से जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए अच्छा तो गुरु के उपदेश से प्राप्त ज्ञान उपयोगी है और अन्य प्रकार से जो ज्ञान मिलेगा मोक्ष के लिए उपयोगी नहीं होगा और कितना उसको प्रलोभन दिया गया फिर भी विचलित नहीं हुआ है न ऐसा जो एकाग्र चित्त से उपदेश को सुनता है मनन करता है वही प्रश्न पूछने में समर्थ होता है प्रश्न पूछता इसका मतलब वो मनन करने वाला व्यक्ति है तो ऐसा ही ये वाला चाहते चाहते चाहते हैं चुपचाप कथा सुनने वाले को नहीं चाहते नहीं चाहते हाँ जी सुना था एक में जाता है था कोई हाँ जी नो मैं ना नई महीना हाँ। अपने या प्रोक्ता अन्न सुज्ञा प्रेषा यां माप सत धृतिर्वता नो भूयान्नचिकेत प्रेष हे प्रीत नचकेता न एषा तर्केण मतिपने प्रोक्ता अन्नेन एव अन्न सुज्ञा प्रेष यां आपह तत् धृति बत असीदृत नवादि न भूयात नचके पृष्ठा लगाइए यहाँ पर प्रेष प्रेष व आपह ऐसा मति तर्केण आपनेया न अन्नेन प्रोक्ता एव सुज्ञा चिकेता बत सत धृति अस्ति नीतम कि हे प्रीतम हे तव या माप तुमने जिस मति को जिस परमात्म विश्व मति को पाने का निश्चय किया है ऐसा मति या मत तर्कीर्ण अपनाया ना तर्क से प्राप्त करने योग्य नहीं है अन्य प्रोक्ता एवं अन्य के द्वारा उपदेश किए जाने पर ही का साधन ज्ञान के लिए होती है नचकेता प्रसन्नता है कि सत्य अभिछ, मेरा भूयात शिष्य हो जाए मेरा शिष्य हो नचकेता तो है ही शिष्य और भी कोई हो जाए ऐसा आगे देखेंगे भाष्य तदे वाह नैसा मती आपने मतीसा ऐसा तर्क अपने या ना ऐसा ऐसा करते क्या तो न तर्क से प्राप्त करने योग्य नहीं है अतः इस कारण किस कारण तर्क से प्राप्त करने योग्य न होने से तर्क कुशल तर्क कुशल के द्वारा भी स्वयं जानने में तर्क कुशल तर के द्वारा भी भी स्वयं स्वयं जानने जानने में में में सक्षम सक्षम नहीं नहीं है के में नहीं है के द्वारा प्रोक्ता अन्य नज्ञान है प्रेष्ट प्रेष्टे प्रेष्ट सम्बुद्धि का रूप है प्रेष्ट करते प्रीतम अन्येन करते स्वस्मा अन्येन एवं गुरुणा स्वस्माद अन्यन एवं गुरुणा अपने से अन्य अन्य गुणों से उत्कृष्ट गुरु के द्वारा गुणों से उत्कृष्ट तभी तो समझा पाएंगे नहीं समझा नहीं पाएंगे की अपने से अन्य गुणों से उत्कृष्ट गुरु के द्वारा उपदिष्ट मती ही उपदिष्टा एव मती उपदिष्टा मती एव अपने से अन्य गुणों से उत्कृष्ट गुरु के द्वारा उपदिष्ट मति ही उपदेश से प्राप्त मति ही मोक्ष के साधन ज्ञान के लिए होती है मोक्ष के साधन ज्ञान के लिए मति ज्ञान है मोक्ष का साधन ज्ञान जो उपदेश से प्राप्त होगा वह परोक्षात्मक ठीक है वो सही ज्ञान है वही अप्रोक्ष होगा मनन निर्देशन करने पर पुनः सा का मत पुनः मती कौन है इत्यत्रह ऐसी शंका होने पर कहते हैं याम तुम आपा सत्य बतासी याम मतिम तम आप तुम आपा ये लिटलकार का रूप है आप और इसका अर्थ क्या करते हैं शिशा दिशया निश्चितवान की प्राप्त सिद्ध करने की इच्छा से निश्चय किया जिस जिसमती को सिद्ध करने की इच्छा से निश्चय किया या जिस जिसमती को पाने की इच्छा से निश्चय किया जिस जिसमती को जिस जिसमती को ऐसा जिस जिसमती को स... सिद्ध करने की इच्छा से निश्चय किया पाने की इच्छा से निश्चय किया सत्य धृती अस्थि सत्याधति ये सत्याधति कर दही रहे, आप, अभिछलित, अभिछलित दही रहे, जिसका उसे क्या तो कहते हैं प्रसन्नता मेंचकेता बत, बत, अनुकंपार्थ में बत मुझे दया आ हाँ, हाँ, रही है तुझ पर मुझे दया आ रही है अनुकम्पा आ रही है इससे दयाध्वनिट होती है स्वाद्रिक नो भूयाद नचकेता पृष्ठा की तवाद शिष्य कि तुम्हारे जैसा तुम्हारे जैसा शिष्य हमारा हो जाए है तो मैं तुम्हारे जैसा प्रश्न करने वाला शिष्य हमारा हो हमारा तुम्हारे जैसा प्रश्न करने वाला और चुपचाप खापी तो सोने वाला ना हो प्रश्न करने वाला हो जो कुछ सीखे ऐसा मतलब है अच्छा काम वम तो कोई चिंता होगी नहीं काम तो सेवा तो करनी पड़ेगी गुरु करनी पड़ेगी सेवा इत्यर्थ है है कितना कौन से पूर्ण पूर्णिमा शांति शांति शांति